मेरी पसंद के तमाम सुनने वालों को मेरा यानी ईशा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे अनोखे प्रदेश में ले जा रही हूं जो यूं तो मरुभूमि है पर इसकी अपनी एक अनोखी संस्कृति एक परंपरा है ये एक ऐसी भूमि है जहां आप एक बार चले जाएं तो ये आपके दिलो दिमाग को इस तरह गिरफ्त में ले लेती है कि आपका मन बार बार वहाँ जाना चाहता है

जी हाँ मैं बात कर रही हूं राजस्थान की राजस्थानी संस्कृति अपनी प्राचीन परंपरा, विविधता तथा कलात्मक अवदानों एवं विरासत के कारण भारत एवं समग्र विश्व के सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है

और यही वजह है कि हमारी हिंदी फिल्मों में जहाँ राजस्थानी संस्कृति का चित्रण देखने को मिलता है वहीं राजस्थानी लोक संगीत की गूंज भी सुनाई देती है यूँ तो इस कार्यक्रम में हम हिंदी फिल्मों में राजस्थानी लोक संगीत की बात कर रहे हैं पर आज के प्रोग्राम की शुरुआत मैं जिस गीत से करना चाह रही हूँ वह एक फिल्मी गीत न होते हुए भी फिल्मी गीतों से कई ज़्यादा मकबूल गीत है

जी हाँ मैं बात कर रही हूं केसरिया बालम की जो न जाने कितनी सदियों से राजस्थान की मिट्टी में रचा बसा है यूं कहिए कि ये गीत इस अलबेले राज्य की केवल पहचान ही नहीं बल्कि आन बान, शान सब कुछ बन चुका है इस गीत को मांड गायन शैली में गाया गया है जो पहले के जमाने में रजवाड़ों में गाई जाती थी

दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी में जैसलमेर क्षेत्र मांड क्षेत्र कहलाता था लिहाजा यहाँ विकसित गायन शैली मांड के नाम से जानी गई यह एक श्रृंगार प्रधान शैली है जिसका इस्तेमाल राजस्थानी लोकगीतों में किया जाता रहा है इस गीत में केसरिया का प्रतीकात्मक अर्थ है अच्छा स्वास्थ्य और सौंदर्य बालम शब्द का उपयोग पति या प्रेमी के लिए किया जाता है

इस गाने में राजस्थानी महिलाएं अपने पति या प्रेमी को अपने वतन आने और उसे देखने का न्योता भेज रही हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौजूदा समय में देश दुनिया के न जाने कितने लभों पर बसने वाले इस गीत को पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता है ये श्रेय जाता है सुप्रसिद्ध राजस्थानी गायिका अल्लाह जिलाई बाई को जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था

1 फरवरी 1902 को बीकानेर में जन्मी अल्लाह जिलाईबाई राजस्थान की एक मशहूर लोक गायिका थीं उन्होंने संगीत की शिक्षा उस्ताद हुसैन बख्श खान से ली थी उन्हें प्रशिक्षित गायिका बनाने का श्रेय बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह जी को जाता है महाराजा ने उनका हुनर तभी पहचान लिया था जब वे मात्र दस साल की थी

जिसके बाद उन्हें संगीत के महाज्ञानियों ने संगीत की शिक्षा दी संयोग कि अल्लाह जिलाई बाई ने महाराजा गंगा सिंह जी के दरबार में ही पहली बार केसरिया बालम गाया था कहते हैं कि जब वे केसरिया बालम गा रही थी तब ऐसा लग रहा था जैसे राजस्थान की बंजर जमीन जिलाईबाई के सुरों की नदियों में डूब गई हो

यूं तो इस गीत को लेकिन फिल्म में लता मंगेशकर ने भी गाया है पर मैं आपको सुनवा रही हूं यही गीत अल्लाह जिलाई बाई की आवाज में

और तू जो नहीं

शौर्य त्याग एवं बलिदान का भी प्रतीक है भारतीय इतिहास में राजपोताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है यहाँ के रणबांकोरों ने देश जाति धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है

वीरों की इस भूमि में राजपुतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल कुमार प्रथम महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा महाराणा सांगा उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है

महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर है वे उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया वंश के राजा थे वे अकेले ऐसे वीर थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं की वे हिंदू कुल के गौरव को सुरक्षित रखने में सदा तल्लीन रहे दुरशा जी आढ़ा नामक चारण कवि ने

अकबर की सभा में अकबर के समक्ष खड़े होकर बिना डरे महाराणा प्रताप के नाम से छिहत्तर दुहे बनाकर सुनाए थे जो बीरद चहूतरी के नाम से प्रसिद्ध हैं महाराणा प्रताप के जीवन पर 1961 में एक फिल्म बनी थी जय चित्तौड़ जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी जयराज और निरूपा रॉय ने

इसी फिल्म का एक गीत मैं अब आपको सुना रही हूं जिसकी तर्ज राजस्थानी लोकगीत पर आधारित है महाराणा प्रताप और उनकी सेना को साहस वीरता और बलिदान के केसरिया रंग से रंगने के लिए और उन्हें युद्ध जीतने के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु इस गीत को गाया गया है गायक हैं मन्ना डे गीतकार भरत व्यास और संगीतकार एस एन त्रिपाठी

मंजूर घास की रोटी है घर चाहे नदी पहाड़ रहे अंतिम सांस तक चाहूंगा स्वाधीन मेरा मेवाड़ रहे ये पगड़ी बनी रहे

रिया पगड़ी बनी रहे के सरिया पगड़ी बनी रहे यह मुकुट हमें बीते युग के तीनों की याद दिलाता है हम मर घर के मत वालों वालों को नवजीवन सुधा दिलाता है इसकी दुनिया में ढाक रही

उसकी दुनिया में भाग रही छिड़कर दुनिया आप शाम तक ऊता ललात ला सकते पूछिए नाग रही केसरिया पगड़ी बनी रहे के केसरिया पगड़ी बनी रहे

भारत माँ के अभिमान तुम्हें आधी बिजली तूफान तुम्हें रण में पहाड़ने वाले इन शेरों की हो संतान तुम्हें सरिया पगड़ी बनी रहे सरिया पगड़ी बनी रहे

जब तक प्राणों में प्रान रहे अपने मधुर का मान रहे जग को कम्पित दे वाला मारू का गुंजित गान रहे इस पगड़ी की बसान रहे इस पगड़ी की बतशान रहे हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे प्राणा प्रताप पृथ्वी कांगा इन वीरों का अभिमान रहे

सदिया पगड़ी बनी रहे सदिया पगड़ी बनी रहे कितनों के सर कुर्बान हुए कितनों के महल मदान हुए कितने परवान अमर दुर्स किस पगड़ी पर बलिदान हुए इस ओर हमारे प्रताप ने

और हमारे प्रताप ने लोहू के सागर बहा दिए लोहे के चने बहादुर ने दुश्मन को नाकों नापोचारे आसरिया पगड़ी बनी रहे केसरिया पगड़ी बनी रहे

ही तूफान के आगे भी राणा की आंधी रुकी नहीं ये एक अनोखी पगड़ी है जो उन कदमों पर झुकी नहीं मेवाड़ पति के थर पर ये किरणों की ज्योति शरीर है आ,

तलवार से कड़के बिजली लहू से लाल हो धरती। प्रभु ऐसा वर दो विजय मिले या वीर हम मृत्यु वरण करने वाले जब जब हथियार उठाते हैं तब पानी से नहीं शोणित से अपनी प्यास बुझाते हैं हम राजपूत वीरों का जब सोया अभिमान जागता है

तब महाकाल भी चरणों पे प्राणों की भीख मांगता है और ऐसे वीर राजपूत जब रणभूमि पर जाकर युद्ध करते हैं तब कैसा दृश्य होगा इसकी कल्पना तो 1951 की फिल्म शोखिया के सुरैया के गाए हिम्मतराय शर्मा के लिखे और जमाल सेन के संगीतबद्ध किए इस गीत को सुनकर हम कर सकते हैं तो सुनिए राजस्थानी लोक संगीत पर आधारित

शोखिया फिल्म का यही गीत में गल केसरी घर में गल दे केसरी अब हर तर का बेअमान गण में सूरमा ये हर तर का बेअमान में सूरमा अब करे गौ दे

बाघ समान रंग में सूरमा पग धरलियों बाघ समान रंग में सूरमा अब करे सब के अभियान रंग में

आग्ञा सारी भाग निकाले आग्ञा हरे जलिकाले जामे स्वर्णमा हरे अब हरे नबुदान गण में सूर्य हरे नाग गले का आरो हरे नाग गले का

तू ते अगनी बाण धरते सूरमा और तू ते अगनी बाण धरते सूरमा हरि तन पा

तोड़ के हर तोड़ के सब बड़े वीर बलवान गण में सोचमा जब बड़े वीर बलवान गण में सोचमा अब करे बहुत अमदान गण में

आज मेरे के, जागे जागे जागे के तिलक लगा करायर कर कहना पर पलते इतिकायर कहना पर फलते

बट तूे और दिल और दिल करके गले मिले बल भर के गले मिले बड़ के

राजस्थान के इतिहास और साहित्य में जिस तरह अनगिनत वीरों की वीरता की कहानियां बिखरी पड़ी हैं ठीक वैसे ही अनगिनत प्रेम कहानियां भी साहित्य व इतिहास के अलावा कवियों की कविताओं दोहों के साथ जनमानस द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों व वा कहानियों में अमर है इन प्रेम कहानियों में ढोलामारों की कहानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है

ढोला मारू रा दोहा ग्यारहवीं शताब्दी में रचित एक लोकभाषा काव्य है मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को सत्रहवीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन है ढोला मारू की कथा राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध लोक गाथा है

इस लोक गाथा की लोकप्रियता का अनुमान इस दोहे से लगाया जा सकता है जो राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध है सो रठियो दोहो भलो भली मरवणरी बात जो वन छाई धन भली तारा छाई रात पुंगल देश का राजा अपने यहाँ अकाल पड़ने पर नरवर राज्य आता है यहाँ वह अपनी बेटी मारू का विवाह नरवर के राजकुमार ढोला से करता है

उस समय ढोला की उम्र तीन और मारू की डेढ़ साल होती है सुकाल आने पर पुंगल का राजा परिवार सहित अपने महल लौट जाता है कई साल बीत जाते हैं ढोला बचपन के विवाह को भूल जाता है बड़ा होने पर उसका दूसरा विवाह मालवणी से हो जाता है मालवणी को अपनी सौतन मारू और उसकी सुंदरता का किस्सा मालूम है इसलिए वह पोंगल से आया कोई भी संदेश ढोला तक नहीं पहुँचने देती

उधर मारू एक रात सपने में ढोला को देखती है उसके बाद उसके बाद जी को चैन नहीं मिलता। मारू की यह हालत देख पुंगल का राजा एक चतुर गायक को नरवर भेजता है। गायक गाने के बहाने ढोला तक मारू का संदेश पहुंचाता है गीतों में पुंगल और मारू का नाम सुनते ही ढोला को अपने पहले विवाह की याद आ जाती है ढोला मारू से मिलने के लिए बेचैन हो उठता है

मगर मालवाणी उसे किसी न किसी बहाने रोकती रहती है एक दिन ढोला मारू से मिलने तेज ऊँट पर सवार होकर निकल पड़ता है मारू ढोला को देख झूम उठती है जब वह मारू को लेकर नरवर के लिए लौटता है तो रास्ते में खलनायक उमर सुमरा मारू को छीनने की चाल चलता है उमर सुमरा घोड़े पर बैठकर कर उनका पीछा करता है लेकिन हवा की रफ्तार से ऊँट दौड़ाता ढोला

कहां उसके हाथ आने वाला था नरवर लौटकर वह मालवाणी को भी मना लेता है अंततः ढोला मारू के साथ मालवणी भी खुशी खुशी रहने लगती है इसी कहानी पर 1956 में एक फिल्म आई थी ढोला मारू जिसका गीत मैं अब आपको सुनवा रही हूँ यह राजस्थानी लोकगीत बिछोड़ों पर आधारित है हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला यह प्रसिद्ध लोकगीत है

आम तौर पर इस प्रकार के लोकगीत में एक पत्नी जिसे बिच्छू ने डस लिया है और मरने वाली है अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है गीत मुबारक बेगम और साथियों के आवाज में है गीतकार हैं भरत व्यास और संगीतकार एस के पाल

करते हैं राजस्थान की बहुत ही प्रचलित लोक नृत्य शैली घूमर की घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है इसका विकास भील जनजाति ने मां सरस्वती की आराधना करने के लिए किया था और बाद में बाकी राजस्थानी बिरादरियों ने भी इसे अपना लिया यह नाच मुख्यतः महिलाएं घूंघट लगाकर और एक घूमिरदार पोशाक जिसे घाघरा कहते हैं पहनकर करती हैं

इस नृत्य में महिलाएं एक बड़ा घेरा बनाते हुए अंदर और बाहर जाते हुए नृत्य करती हैं घूमर नाम हिंदी शब्द घूमना से लिया गया है जो कि नृत्य के दौरान घूमने को सूचित करता है घूमर एक ऐसा लोकगीत है जिसे राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर के साथ गाया जाता है इस लोकगीत को गणगौर के त्यौहार व विशेष पर्वों तथा उत्सवों पर गाया जाता है

घूमर सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि समर्पण का एहसास है यह नृत्य की एक ऐसी विद्या है जो वर्षों से राजस्थान में पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित होती चली आ रही है ऐसे ही एक घूमर का आनंद उठाते हैं फिल्म 1955 की वीर राजपुतानी गीतकार गोपाल सिंह नेपाली संगीतकार बुलौ सिरानी और आवाज़ लता मंगेशकर की

ओ मर खेल घूमर के ताकि मैं घायल हो गई रे घायल हो गई

हसे ताके मैं घायल हो गई रे घायल हो गई रे भोले पन में प्रीत लगाए भोलेपन में प्रीत लगाए इंतजार में खो गई रे घायल हो गई रे मैं घायल हो गई रे

रतिया नजर तुम्हारी सबको चकमा दे गई रे रेलिया रसिया नजर तुम्हारी सबको चकमा दे गई रे मेरी नजर जो तुमसे मिल गई मेरी नजर जो तुमसे मिल गई जिया चुरा करने गई कर रे जिया चुरा करने गई रे घायल हो गई रे मैं घायल हो गई

जैन भवन हर

की दुनिया भर की मैं तो राही हो गई रे नगर डगर की दुनिया भर की मैं तो राही हो गई रे

राजस्थान में एक और लोकगीत गाया जाता है जिसे कहते हैं कांगसियो कांगसियो यानी कंघा, ये कंघे का राजस्थानी शब्द है इस पर गाया जाने वाला लोकगीत कांगसियो कहलाता है और ज्यादातर ये पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है सुनवाती हूँ मैं आपको ये लोकगीत फिल्म उन्नीस की कारवां गाया है इसे जोहराबाई और भोला ने लिखा है इसे पंडित इंद्र ने

और संगीत भथ किया है बुलौसी रानी ने तो मजा लीजिए कांगसियों का

भलो आ साम बिके हमारे हमारा बसपन हरण ले गई रे हाँ हमारु हमार गोपन हरण ले गई दे पन कारण ले गई दे

ले दे। ले दे। ले दे। ले दे। न ले गई रे भाई पन ले गई रे अपन ले गई रे मरुखल कमरों का हारण ले गई रेला करो

कान सिं सवाल करो कान सीओ गोरी कुर मारो ले गई रे पनहारण दे गई रे आ, मारो चल भ्रम कान सीओ ले गई रे

बन जाओ रे गोला पा खाला मैं तरुं कौन से यो बन जाओ रे कांगसियो बन जाओ घंवर थारी पत्तियां मैं दम जाऊ रे कांगसियो बन जाओ घंवर थारी पत्तियां मैं दम जाऊ रे सकीरा

दे दे राजस्थान में जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले लोक गीत भी बहुत है जिनमें जन्म और विवाह संबंधी गीतों की संख्या बहुत अधिक है विवाह संस्कार के अवसर पर सगाई बधावा चाक भात रत जगा

मायरा हल्दी घोड़ी बना बनी वर निकासी तोरण आदि कई प्रकार के गीत गाए जाते हैं ऐसा ही एक सगाई गीत अब आपको मैं सुनवा रही हूँ उन्नीस की फिल्म रंगीला राजस्थान के लिए इसे समूह स्वर में रिकॉर्ड किया गया था गीतकार भरत व्यास और संगीतकार बी एस कल्ला

राजस्थानी जनमानस की सरस आत्मा शौर्य प्रदर्शन और राजस्थान के प्राकृतिक सौंदर्य से प्रेरित होती रही है प्राचीन राजस्थान में युद्ध के वातावरण में ही जनजीवन का विकास होता था इसलिए शूरवीर योद्धा ही राजस्थानी स्त्रियों का आदर्श हुआ करता था और राजस्थानी लोकगीतों में शूरवीर योद्धा का सौंदर्य चित्रण बड़े अनोखे ढंग से मिलता है

राजस्थानी प्रेम गीतों में वीरता और श्रृंगार का एक अनूठा संगम देख सकते हैं जहाँ राजस्थानी नायिका ज़्यादातर समय युद्ध में व्यतीत करने वाले नायक की उपस्थिति में जिस तरह उस पर अपना सारा प्रेम न्यौछावर करती हैं इस बात को इन लोग गीतों में बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाया गया है जैसे उन्नीस की फिल्म राजपुतानी के इस गीत को ही ले लीजिए गीत लिखा है पंडित इंद्र ने

संगीतबद्ध किया है बुलो सिराणी ने और आवाज है हमीदा बानो की

तुम कॉफी वे मत कोई नजर लगा दो हा मत कोई नजर लगा दो मोरा तुम कॉफी वे मत कोई नजर लगा दो हा मत कोई नजर लगा दो नाल नादिया के मत कोई घुल मिल जादू हाँ मत कोई घुल मिल जादू

दाल मत कोई गुल मिल जाओ मत कोई गुल मिल जा

कोई कोई कोई पर सुनो मत कोई नजर कोई लगा

मेहमान रीत रीत की की मत मत कोई नजर अब जो गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ ये एक ऐसा प्रेम गीत है जिसे शायद ही किसी ने न सुना हो

ये गीत भी राजस्थानी लोकगीत पर आधारित है तो आइए सुनते हैं ये बड़ा ही प्यारा लोकगीत जिसमें प्रेम की अभिव्यक्ति बड़े सरल अंदाज में की गई है और बड़े सादे और भोले भाले अंदाज में अपने हृदय के भावों को व्यक्त किया गया है फिल्म 1960 की वीर दुर्गादास गीत गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने गीतकार भरत व्यास और संगीतकार एस एन त्रिपाठी

बंद करे राी गौरी गौरी पलका में नींद पल कहियाली आवेली गोरी पलका में नींद कह आवेली गोरी

घारे पलक्या पालनीए झुलावेली झुलावेली पलक्या पालनीए झुलावेली घारे मैं ना सू दूर दूर से आजा लाडी घोला से आजा लाडी घारे मैं ना सू दूर दूर से आजा लाडी घोला से आजा लाडी घारे चंदन हारो बना

हार बना लूं लुकाए हो राखली चुनरी खाने राखली गोरी चुंदड़ी लहर लहरा

चुंदड़ी लहर लहरावेली लहरावेली चुंदड़ी लहर लहरावेली में जगा वेली, जगा वेली। प्राणा में जगावेली जगावेली

बंद बंद करे करे करे मारे में पग पग पूजे पोतड़ी थपिया खेजड़ान संत सती अरसूर मारे राजस्थान कैर कुमटिया सांगरी।

धरती निपजय धान मीठा बोलय मानवी मारे राजस्थान घर आया आदर घणों मिनख बढ़ावे मान भले पधारो पाहुणा मारे राजस्थान दोस्तों प्रोग्राम के आखिर में इस रंगीले राजस्थान की महिमा का गान करता हुआ गीत सुनते हैं फिल्म रंगीला राजस्थान से गाया है इसे राजकुमारी भाटकर और साथियों ने

गीतकार और संगीतकार हैं पंडित भरत व्यास चलते चलते मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जोधपुर के श्री गिरधारी लाल विश्वकर्मा जी का जिन्होंने न केवल मुझे राजस्थानी लोक संगीत पर आधारित हिंदी फिल्मों के गीत भेजे बल्कि उनके बारे में जानकारी भी दी उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर कर जिस तरह प्रोग्राम तैयार करने में, में मेरी मदद की उसके लिए मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ

मैं आशा करती हूँ कि आप सबको भी ये प्रोग्राम पसंद आया होगा अपनी राय से हमें जरूर नवाजें सुनिए रंगीला राजस्थान फिल्म का ये गीत और मुझे यानी ईशा को इजाज़त दीजिए फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को तब तक के लिए नमस्कार

चम चमके चांदनी में चमचम चमके चम चांदनी में जो चांदी के एत माने बालू माने पालो लागे जी।

erdi <laughs>